एपिसोड 554. अभी हम एक मुसीबत से निकले नहीं थे कि दूसरी मुसीबत सामने आ गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठे हर्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अभी तो जस्ट मैंने सिर काटने वाले केस की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही किया था लेकिन इन्वेस्टिगेशन वालों को पता नहीं क्या चुल मची पड़ी है अब यहाँ से सोलन भेज रहे है अभी तो ठीक से शहर में शिफ्ट भी नहीं हुए थे हाँ यार मुझे तो लगा था कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल होने के बाद आराम रहेगा कोई टेंशन नहीं रहेगी लेकिन यहाँ तो और ज्यादा हालत खराब हो रखी है गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठी अनुष्का ने भी अपना माथा पीटते हुए कहा इस वक्त विक्रांत अपनी टीम लेकर सोरन के लिए निकल चुका था उसे देहरादून पुलिस की तरफ से सोलन जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम कर दिया गया था विक्रांत अभी जल्दबाजी में ही देहरादून आ गया था उसे सेंट्रल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा फ्लाइट से देहरादून भेज दिया गया था ऐसे में वो अपनी गाड़ी नहीं ला सका लेकिन चूंकि अब विक्रांत हमेशा अपनी गाड़ी से ही चलता था तो इस वजह से उसे किसी और गाड़ी में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था दूसरी चीज उसके पास जो गाड़ी थी वो उसे नैना ने दिया था तो विक्रांत का उस गाड़ी से खास लगाव था उसने तो यहाँ तक देहरादून में भी अपनी गाड़ी लेकर आने का प्लान बना रखा था लेकिन जैसे ही उसे वक्त मिलेगा वो मुंबई से अपनी पर्सनल गाड़ी यहाँ मंगा लेगा सर जो आपने कहा था वो सब मैंने पता कर लिया गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए हर्षित ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा तर ये मेडिको फार्मा इंडस्ट्री इंडिया की टॉप फार्मा इंडस्ट्रीज में से एक है कंपनी के अकेले इंडिया के भीतर ही सात ऑफिस हैं और इंडिया से बाहर भी कई कंट्रीज में इनका बिजनेस चलता है सोलन में कंपनी का हेडक्वार्टर है और यहाँ पर सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भी है सोलन वाले ब्रांच में ही अकेले दस लोग काम करते है बापरे तो इस हिसाब से तो अगर कातिल डेली मेडिको फार्मा के एक एक वर्कर को भी मारता है तो उसकी पूरी लाइफ चली जाएगी उन्हें खत्म करने में अनुष्का ने कहा क्या बकवास कर रही हो तुम साइकोलॉजिस्ट हो या खुद ही साइको हो हर्ष ने अनुष्का की तरफ देखते हुए कहा जरा सी भी अकल है अरे अरे अकल तुम्हारे पास नहीं है समझे फालतू बकवास मत करो अनुष्का ने हर्ष को फटकारते हुए कहा मैं बस बता रही हूँ जनरल बात मर्डर करने के लिए नहीं कह रही हूँ किसी को तो ऐसी बातें बताना ही क्यों ये कोई कहने वाली बात है बेवकूफ ओह है Mind your language. Okay. खुद को बात करने की तमीज नहीं और मुझे बेवकूफ बोल रहा है पूरी जिंदगी नहीं लगेगी दस हजार चार सौ तिरसठ इम्प्लाई है तो अगर रोज एक एक को मारेगा तो कुल सत्ताईस साल और छह महीने के आस पास का समय लगेगा हर्षित ने पूरे कैलकुलेशन के साथ कहा ये देखो एक और हथियार चंद्र बोल पड़ा है हर्ष हर्षित की तरफ घूरते हुए कहा तुम अपने आप को अनुष्का फिर से हर्ष को कुछ खारी खोटी सुनाने जा ही रही थी कि अचानक से विक्रांत का फोन बज पड़ा गजब का है दिन सोचो जरा गाड़ी में विक्रांत की रिंगटोन गूंज उठी और बाकी लोग शांत होकर बैठ गए विक्रांत की रिंगटोन सुन करके एक बार के लिए सभी के चेहरे पर हंसी फूट पड़ी हेलो हाँ क्या क्या बात कर रहे हैं कब विक्रांत ने अवाक रहते हुए जवाब दिया उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था जो की साफ तौर पर किसी अनहोनी के होने का संकेत दे रहा था गाड़ी में बैठे तीनों लोग बड़े ध्यान से विक्रांत को फोन पर बात करते सुन रहे थे तकरीबन पांच मिनट तक फोन पर बात करने के बाद विक्रांत ने फोन रखते ही कहा लो एक और मर्डर हो गया मेडिकल फार्मा का ही कोई एम्प्लाई था अब खुश हो ना तुम लोग विक्रांत ने थोड़े गुस्से से भरे लहजे में कहा अब उन तीनों को अपनी गलती का और फालतू की बहस का एहसास हो रहा था वो तीनों अपना सिर नीचे झुकाए चुपचाप गाड़ी में बैठे हुए चले जा रहे थे सुबह के तकर तक के साथ सोलन पहुंच चुका था ये लोग सीधे ही पुलिस स्टेशन पहुँच गए जाहिर है की वहाँ की लोकल पुलिस को पहले ऐसी स्पेशल टीम के आने की खबर थी तो उन्होंने टीम के स्वागत की पूरी तैयारी भी कर रखी थी क्यूँकि स्पेशल टीम थी तो ऐसे में वहां के लोकल पुलिस वाले इनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे उन लोगों ने स्पेशल टीम के स्वागत के लिए बाकायदा पार्टी का भी इंतजाम कर रखा था लेकिन चूंकि विक्रांत को इस केस की इम्पोर्टेंस पता थी और ऊपर से हेडक्वार्टर से स्पेशल ऑर्डर भी आए हुए थे ऐसे में विक्रांत ने बिना किसी फॉर्मेलिटी में हिस्सा लिए ही सीधे वहां से लोकल पुलिस से केस के बारे में पूछताछ शुरू कर दिया स्पेशल टीम के लीडर विक्रांत सर का मिजाज देखकर सोलन पुलिस के हेड ऑफिसर मिस्टर लोकेश चौधरी सीधे ही स्पेशल टीम को लेकर ऑफिस के भीतर एनालिसिस रूम में ले गए। उन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से विक्रांत और उसकी टीम को केस समझाना शुरू कर दिया उन्होंने पहले तो मेडिकोर फार्मा की प्रोफाइल का इंट्रोडक्शन देना शुरू किया लेकिन विक्रांत ने उसे सीधे प्वाइंट पर आने के लिए कहा तब सीनियर इंस्पेक्टर लोकेश चौधरी ने विक्रांत को डिटेल में केस समझाते हुए बताया की मेडिकोर कंपनी के बोर्ड में वो तीन दिन पहले एक लेटर के माध्यम से धमकी दी गई लेटर कंप्यूटर में टाइप किया गया था लेटर में लिखा गया था कि अगर कंपनी लेटर में दिए गए अकाउंट में पांच करोड़ रुपए नहीं भेजती है तो रोजाना वो कंपनी के एक एक लोगों का मर्डर कर देगा सीनियर इंस्पेक्टर ने ये बताते हुए प्रोजेक्टर स्क्रीन पर वो धमकी वाला लेटर भी अच्छा तो पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगा की शायद कोई ऐसे ही उन्हें धमका रहा है यह किसी शरारती तत्व का काम है तो उन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया कोई रिपोर्ट भी उन्होंने दर्ज नहीं करवाई फिर जब धमकी देने वाले को ये यकीन हो गया कि कंपनी उसकी मांग नहीं पूरी करने वाले तो फिर उसने धमकी के दूसरे दिन ही कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर को पार्क के बीचों बीच धारदार बीच हथियार से उन पर हमला करके मार डाला यहीं से कंपनी के लोगों का माथा ठनका लेकिन कातिल ने मर्डर के बाद भी कंपनी के किसी भी शख्स से कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया लोकेश ने प्रोजेक्टर पर मार्केटिंग मैनेजर की पार्क से बरामद हुई लाश को दिखाते हुए कहा इसके बाद फिर अगले दिन मेडिकोर की एजेंसी होल्डर एक औरत और उसके फ्लैट में जला मार दिया जाता है इस दूसरे मर्डर के बाद कातिल ने फिर से कंपनी में कॉन्टेक्ट किया उसने हेड ऑफिस में फोन किया और ये फोन उठाया लोकेश ने अब कंपनी के रिसेप्शनिस्ट की फोटो को दिखाते हुए कहाँ करोड़ रुपए की मांग की और फिर से वही बात दोहराई कि अगर पैसे नहीं मिले तो कंपनी के एक एक करके सभी वर्कर्स को मार दिया जाएगा सिर्फ इतना ही कहकर उसने फोन रख दिया और कोई बात नहीं की उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं अब तक पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी थी तो हम लोगों ने मेडिकोड इंडस्ट्री के भीतर लगे सभी फोन और मोबाइल नंबर को अपने कब्जे में लेकर इसे ट्रैक करना शुरू कर दिया ताकि अगली कॉल आते ही हम कातिल की लोकेशन निकाल सके लेकिन धमकी देने वाले की तरफ से कोई कॉल नहीं आई इसके बाद फिर आज सुबह एक और मर्डर हो गया इस बार कंपनी के क्वालिटी इंस्पेक्टर को मारा गया और उन्हें प्वाइजन देकर मारा गया इंस्पेक्टर लोकेश ने प्रोजेक्टर स्क्रीन पर लाश को दिखाते हुए अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता लगा है कि ये धमकी देने वाला और मर्डर करने वाला शख्स अकेले काम कर रहा है या फिर इसके साथ कोई डॉन भी है लोकेश ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा इसके बाद लोकेश ने सोलन पुलिस की तरफ से अपने व्यू प्वाइंट्स को रखते हुए कहा सर हम लोगों की अभी तक की एनालिसिस के आधार पर हमें लग रहा है कि ये सब मर्डर सिर्फ पैसे की लालच में ही नहीं हो रहे हैं कातिल को सिर्फ पैसे नहीं अगर सिर्फ पैसा चाहिए था तो वो धड़ाधड़ मर्डर करता न फिरता दूसरी चीज जिस तरह से वो कंपनी के सीनियर अथॉरिटी को धमका रहा था वो भी नॉर्मल नहीं है इस तरह से खुला लेटर देना उसे फोन करना लोकेश ने अनुमान लगाते हुए कहा सर हम लोगों ने भी पूरे केस की डिटेल को देखते हुए एनालिसिस किया है और हमें लगता है कि इस धमकी और कत्ल के पीछे जरूर कुछ ना कुछ दूसरा मकसद है लोकेश विक्रांत की आंखों में देखते हुए कहा हमें तो ये पूरा केस रिवेंज का लग रहा है विक्रांत ने अपना सिर हिलाकर लोकेश की बातों से सहमति जताते हुए कहा जाहिर है जाहिर है लोकेश का अनुमान सही लग रहा था क्योंकि तो अगर वाकई में कातिल को सिर्फ पैसे ही चाहिए थे तो वो मर्डर क्यों करता वो चाहता तो धमकी देने के बाद कंपनी के किसी अधिकारी को किडनैप करके पैसे की मांग कर सकता था लेकिन जिस जल्दबाजी में वो मर्डर करता जा रहा है वो इसके पीछे बदले की वजह होने का ही इशारा कर रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो बदला लेना किससे चाहता है मेडिकल फार्मा कंपनी से या फिर विक्टिम से क्योंकि तो अगर उसे मेडिकल और फार्मा से बदला लेना है तो फिर वो उसमें काम करने वाले एम्प्लाईज को टारगेट क्यों बना रहा है उन्हें क्यों मार रहा है उसे तो कंपनी के मेन मालिक और उसके करीबियों को मारना चाहिए दूसरी बात अगर वो विक्टिम से बदला ले रहा है तो फिर धमकी भरा लेटर कंपनी में भेज वहां से पाँच करोड़ की मांग क्यों और ये सब हटाकर अगर किडनेपर को पैसे ही चाहिए थे तो फिर मर्डर करने की क्या जरूरत है जरूर इस केस में विक्टिम कंपनी और इस कतल के बीच कोई न कोई कहानी सुनने को मिलेगी अभी कातिल के मन में क्या चल रहा होगा उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कहीं वो फिर से किसी को मारने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा है कतिल का अगला टारगेट क्या हो सकता है अचानक से विक्रांत ने अपने मन में उठ रहे विचारों को पृथ्वी कोटवर्ट से जोड़ कर देखना शुरू किया इन सबको एक साथ जोड़कर सोचते हुए विक्रांत को एहसास हुआ कि कुछ भी हो इस मर्डर केस में कतिल का जो भी टारगेट है वो बहुत बड़ा है किसी बहुत बड़े मकसद को पूरा करने के लिए वो ये सब कर रहा है